पत्रावली दो सौ अट्ठाईस स्वामी अखंडानंद को लिखित लंदन तेरह नवंबर अठारह सौ पंचानवे प्रिय अखंडानंद तुम्हारा पत्र पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम जो कार्य कर रहे हो वह बहुत अच्छा है रा बड़े उदार और मुक्त हस्त हैं परंतु इसलिए उनसे इसका नजायज़ फ़ायदा न उठाना चाहिए श्रीमान का अर्थ संग्रह करने का संकल्प अच्छा है पर मेरे भैया यह संसार बड़ा ही विचित्र है काम कांचन से जहां पिंड छुड़ाना ब्रह्मा विष्णु तक के लिए दुष्कर है जहां रुपये पैसे का संबंध है वहीं भ्रम होने की संभावना है अतः मठ के नाम पर अर्थ संग्रह आदि का काम कोई न करे मेरे या हम लोगों के नाम से कोई गृहस्थ मठ के लिए या किसी दूसरी बाबत चंदा वसूल कर रहा है यह सुनते ही उस पर संदेह करना और उसका साथ न देना विशेषकर साधनहीन गृहस्थ अपना अभाव दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय किया करते हैं अतः यदि कोई कोई विश्वासी भक्त अथवा सहृदय गृहस्थ जो साधन संपन्न है मठ आदि बनाने के लिए उद्योग करें या संग्रहित अर्थ कोई धनी और विश्वासी गृहस्थ के पास हो तो अच्छी बात नहीं तो उससे अलग रहना इसके विपरीत यह कि औरों को इस कार्य से मना करना तुम अभी बालक हो कांचन की माया नहीं समझते मौका मिलने पर अत्यंत नित्यपरायण मनुष्य भी प्रतारक बन जाता है यही संसार है चार आदमी के साथ मिलकर कोई काम करना हम लोगों की आदत नहीं हमारी इसीलिए इतनी दुर्दशा हो रही है जो आज्ञा पालन करना जानते हैं वे ही आज्ञा देना भी जानते हैं पहले आदेश पालन करना सीखो इन सब पाश्चात्य राष्ट्रों में स्वाधीनता का भाव जैसा प्रबल है आदेश पालन करने का भाव भी वैसा ही प्रबल है हम सभी अपने आप को बड़ा समझते हैं इससे कोई काम नहीं बनता महान उद्यम महान साहस महावीर और सबसे पहले आज्ञा पालन ये सब गुण व्यक्तिगत या जातिगत उन्नति के लिए एकमात्र उपाय है और ये गुण बिल्कुल ही हम में नहीं है तुम जिस तरह काम कर रहे हो वैसे ही करते जाओ परंतु अपने विद्या अभ्यास पर विशेष दृष्टि रखना या, या बाबू ने एक हिंदी पत्रिका का मुझे पत्रिका मुझे भेजी है उसमें अलवर के पंडित रा ने मेरी शिकागो वक्तृता का अनुवाद किया है दोनों सज्जनों को मेरी विशेष कृतज्ञता और धन्यवाद अर्पित करना अब तुम्हारे लिए कुछ लिखता हूँ राजपुताना में एक केंद्र खोलने का विशेष प्रयत्न करना जयपुर या अजमेर जैसे किसी केंद्रीय स्थान में वह होना चाहिए इसके बाद अलवर खेतड़ी आदि शहरों में उसकी शाखाएं स्थापित करना सबके साथ मिलना हमें किसी से विरोध की आवश्यकता नहीं है पंडित ना जी को मेरा प्रेमालिंगन बता देना वे बड़े उद्यमी हैं समय आने पर बहुत ही व्यवहारिक सिद्ध होंगे माँ साहब और जी से भी मेरा यथोचित आदर कहना क्या धर्म समाज नाम की या इसी प्रकार की एक संस्था अजमेर में स्थापित हुई है इसके विषय में मेरे पास लिखना माँ बाबू लिखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे लोगों ने मेरे पास पत्र लिखे पर वे मुझे अभी तक नहीं मिले मठ केंद्र या इस प्रकार की किसी संस्था को कलकत्ते में स्थापित करना व्यर्थ है वाराणसी ही ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त स्थान है ऐसी मेरी बहुत सी योजनाएं हैं परंतु ये सब चीज़ें धन पर निर्भर करती है धीरे धीरे तुम्हें सब मालूम हो जाएगा तुमने समाचार पत्रों में देखा होगा कि इंग्लैंड में हमारे आंदोलन की नींव जम रही है यहाँ सभी काम धीरे धीरे होते हैं परंतु जान बुल एक बार जिस काम में हाथ डालता है उसे फिर छोड़ता नहीं अमेरिका बहुत फुर्तीले से ही पर, पर प्राय आग पर पड़ी भूस फूस की तरह होते हैं जो जल्द ही ठंडे पड़ जाते हैं रामकृष्ण परमहंस अवतार है इत्यादि मत सर्वसाधारण में प्रचारित न करना अलवर में मेरे कई चेले हैं उनकी खबर रखना महाशक्ति का तुम में संचार होगा कदापि भयभीत मत होना पवित्र हो विश्वासी हो और आज्ञापालक हो बाल विवाह के विरुद्ध शिक्षा देना बाल विवाह का समर्थन किसी भी शास्त्र में नहीं है पर छोटी छोटी लड़कियों के विवाह के विरुद्ध अभी कुछ मत कहना लड़कों का विवाह रोक दोगे तो लड़कियों का विवाह भी अपने आप रुक जाएगा लड़की तो फिर लड़की से ब्याह ही नहीं जाएगी लाहौर आर्य समाज के मंत्री को लिखना कि अच्युतानंद नाम के जो सन्यासी उनके साथ रहते थे वे अब कहाँ हैं उनकी विशेष खोज करना डर क्या प्रेमपूर्वक तुम्हारा विवेकानंद